परब्रह्मा परमेश्वर सबके अंदर अंतर्यामी रूप से सबको प्रेरणा दे रहे उन परमात्मा को नमन करते हुए और महापुरुषों को भी प्रणाम करते हुए हम लोग ऋग्वेदीया ऐतरे उपनिषद के जो प्रथमाध्याय के तीसरे खंड को लेकर विचार कर रहे हैं श्रुति ने यहां तक बहुत सुंदर तरीका से समझाने का प्रयत्न किया तो यहां तक बता दिया पहली सारी सृष्टि बता दिया तत्पश्चात वेष्टि और समष्टि शरीर वेष्टि शरीर को देखकर पुनः उस परमात्मा ने विचार किया मेरे बिना इसका कोई अस्तित्व है नहीं इसलिए इसके अंदर मुझे प्रवेश करना ये प्रवेश क्या है कैसा प्रवेश किया ये तो हम लोगों ने खूब विस्तारपूर्वक विचार किया तो प्रवेश उन्होंने सिर के जो तीन कपाल है हमारे दोनों तरफ का और पीछे का उन्होंने सोचा यही उत्तम मार्ग है शरीर का एक नाम है मूर्धा कहते श्रेष्ठ है शरीर में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है तो इससे ही प्रवेश करना उत्तम मान करके उसको विधरण किया अर्थात छिद्र किया छिद्र का मतलब है छिद्रमेव छिद्र उसके लिए कोई अलग छिद्र की आवश्यकता नहीं विशेषता और जो प्रवेश करने से उस मार्ग का नाम है विद्रति नाम बड़ा। श्रुति माता ने दूसरा भी बता दिया उसको नांदनम कहा दिया नानंदन मतलब उसी मार्ग से जाकर जो साधक है महापुरुष है ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं इसलिए आनंद का मार्ग है और प्रवेश होने के बाद उपाधि के साथ में होने से वो तीन अवस्था में परिणत हुआ अवस्था रहितता, तीन अवस्था में आ गए जागृत अवस्था है अवस्था है सुषुप्ति अवस्था सूच ने उसका अनुकरण करके भी दिखाया अयमावसता अयमावसता जागृत में दक्षिण अक्ष में निवास करता है स्वप्नस्थान में कंठ में निवास करता है अयम अवस्था करके सुषुप्त में हार्दा काश में दिखा दिया इसके बाद स्पति ने यह भी बता दिया कि तीनों अवस्था वास्तव में स्वप्न मात्र है स्वप्न का अर्थ भी कल बता दिया मित्य क्योंकि तीनों अवस्थाओं का बाद होता है परमात्मा तो अवस्थातीत है उनमें कोई अवस्था नहीं इस प्रकार बताने के बाद इस शरीर में प्रवेश होने से वो मोह से ग्रसित हो गया कल ही बताया था काम क्रोध लोवश्य छे रिपो ने ऐसा घेराव डाल दिया उसको यतार्थ स्वरूप को भूलवा दिया होता भी है शास्त्र में बता दिया है जिसका साथ जैसा संग करता है वैसे रंग चढ़ता है धीरे धीरे वो व्यक्ति अपना यतार्थ स्वरूप को भूल जाता है जैसा कोई का बच्चा है बचपन से ही भेड़ियों के साथ मिलने से शेर का स्वभाव भूल जाता है जिस समय में जो शेर आके गर्जना करेंगे तभी उसके अंदर स्मरण होता है वो संस्कार जग जाता है अरे मैं तो भेड़ियों का बच्चा नहीं है मैं तो शेर का शेरने का बच्चा अपना वास्तव स्वरूप में आता है वैसे ही है जीव एक काम क्रोध जो भेड़ियों के साथ संबंध होने से घरों डालने से मोह में पड़ गया तो मोह में पड़ने के कारण ये जो सात अवस्था आ गई पहले बताया अवस्था से रहित है उसलिए सात अवस्था आना पड़ा आगे जो श्रुति बता रही है जीव को जो मोहता वो निवृत्ति हो गया प्रवेश के बाद मोह हुआ था और इस शरीर में भटकते रहा भटकते रहा सब कुछ किया किंतु तो कुछ हाथ नहीं लगा पहले भी एक बार बताई तो न किंचित पर तो न किंचित यतो यंचित विचार पश्या जगन्न किंचिति आत्मावलोकन न अकन्न किंचितित् भटकते ही भटकते कुछ हाथ में नहीं मिला तभी सद्गु के शरण में गए तो सद्गु के शरण में जाने के बाद उन्होंने विचार किया अरे मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं ये जो काम क्रोधाजी ने मुझे जो वश में किया मई तो उनको सत्ता देने वाला है मेरे ऊपर हावी हो गए तो विचार किया विचार करते करते धीरे धीरे अपने स्वरूप का बोध हो गया मोहनिवृत्त हो गया इसलिए यहां बता रहे आगे के सूते तेरहवें मंत्र में मोहन मोहनिवृत्ति के लिए बता रहे हैं ये सारा जगत है मोह से ग्रसित है इसलिए वहां भर्तृहरि को कहाना पड़ा पीवा मोहमयी मदिम उन्मत्त भूतम जगत ये मोहमयी रूप मदिरा है अवधूत गीता में दत्तात्रेय ही बता रहे हैं वहां तीन प्रकार का मदिरा है गौड़ी पिष्टी जवीचा गूढ़ से है मवेश बनाते हैं और से। ये जो मदिरा है सायंकाल पान करने पर सुबह अथवा दूसरे दिन उतर जाता है नशा ये चौथा जो मदिरा है मोहरूप मदिरा है कि उतरता नहीं नशा बढ़ते जाता है इसलिए उनको कहाना पड़ा पीतवा मोहमय प्रमाद मदिर उन्मत्त भूतम ये जो मोह है अविवेक के अज्ञान से आया है विचार के द्वारा ही हटा सकते हैं विचार के बिना संभव नहीं हाँ विचार टिकने के लिए कुछ साधना आवश्यकता है अन्यथा ही विचार टिकेंगे नहीं क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है मानो शेरनी के दूध के समान है शेरनी का दूध है अन्य पात्र में टिक नहीं सकता है पात्र को फाड़ देगा वो उसके लिए सोने का पात्र है इसलिए हमारा जो अंतकरण है उसको सोने के पात्र के समान बनाना पड़ेगा वो दिन भी बताया सोने का पात्र का मतलब सत्व प्रधान त जाके ये विचार है ब्रह्म विद्या टिक जाति असंभव नहीं है प्रयत्न करने से मनुष्य क्या नहीं कर सकता तो इसलिए उन्होंने विचार किया विचार करते करते वो मोहन मोहनिवृत्त हो गया ये बता रहे श्रुति स जा तो भूताने अभिव्यहत सा, सा मतलब वो जो जीव रूप से इस शरीर में प्रविष्ट हो गया था तो जीव रूप से उत्पन्न हुआ उस परमात्मा देखिए यहां उत्पत्ति नहीं लेना संभव ही नहीं है उत्पत्ति जैसा उत्पत्ति फिर कोई कहे घटाकाश की उत्पत्ति हो गई घटाकाश की उत्पत्ति नहीं घट की उत्पत्ति है घटाकाश की उत्पत्ति इसलिए मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य ने वहां जीव की उत्पत्ति पहले कहा जीव की उत्पत्ति है होती नहीं संभव ही नहीं है न निरोधो न चोत्पत्ति किंतु जो मान रहे व्यवहार हो रहे उत्पत्ति कैसा है वहां दृष्टांत दिया घट बनाने से जिस प्रकार घट की उत्पत्ति है घटाकाश की वैस ही अंतकरण उपादि के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति वास्तव में उत्पत्ति संभव नहीं तो इसलिए जो ईश्वर ही ये जीव रूप से प्रकट हो गया उत्पन्न हुआ और उस परमात्मा ने भूतों को जितने भी जो भूत है बाह्य पदार्थ उनको अभिव्याहत अर्थातात्म्य रूप से ग्रहण किया उनके साथ कोई संबंध नहीं था उनके साथ कोई लेपाया मान नहीं था न उनके प्रति कोई लगाव नहीं था बस इसमें आते ही ये उनके साथ तादात में हो गया शरीर के साथ तादात में हो गया इंद्रियों के साथ तादात में हो गया प्राण के साथ तादात में, में हो गया मन और बुद्धि के साथ तादात में कितना तादात्म्य होगा इन सब तादात्म्य को हटाएंगे तो तभी अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे पिछले सूची बता रहे इस प्रकार तादात्म्य हो गया तो तादात्म्य होने के बाद इन्हीं विषयों में भटकते रहा भटकते रहा तो हरेक व्यक्ति चाहता है मैं सुखी हो जाऊं कौन व्यक्ति जो सुख को नहीं चाहता है एक नशा करने वाला व्यक्ति भी नशा क्यों कर रहे हो मुझे सुख मिले बेचारा उनको पता नहीं इससे सुख मिल रहे या नहीं वो अलग बात है और एक घोटाला कर रहे व्यक्ति वो भी घोटाला क्यों कर रहे इससे मुझे सुख मिले करके सुख मिले ये लक्ष्य सबका एक है इनमें कोई इन नचा नहीं किंतु सुख मिलने का साधन जो पकड़ा है वो गलत है जिन साधनों से जो सुख मिलना है उस साधनों को आपने दिन नहीं ग्रहण किया वो सुख नहीं होगा जैसा मान लीजिए सभी का लक्ष्य है एक है अमरनाथ अथवा किसी में अब रास्ता इधर उधर गए तो अमरनाथ नहीं पहुंचेंगे दूसरे रास्ते में पहुंच जाएंगे वैसे ही हर एक व्यक्ति सुख तो चाह रहे सुख मिले और दुख की निवृत्ति में चाहता है कौन व्यक्ति दुख की निवृत्ति नहीं चाहता है भगवान बादशाहकार जी ने शतश्लोकी में वहां बता दिया स्पष्ट हरेक व्यक्ति सुख चाह रहा है और दुख निवृत्ति भी चाह रहे किंतु सुख प्राप्ति का साधन को अपनाया नहीं और दुख प्राप्ति का जो साधन को त्यागा नहीं दुख का जो कारण है जिसको आपने नहीं त्यागा और दुख को यदि त्याग रहे कैसा संभव है कारण को जब तक हमने नहीं हटा दिया उस कार्य को आप हटा नहीं सकते दबा सकते कुसमत निवृत्त नहीं कर सकते इसलिए दुख का जो कारण है उसको हटाना पड़ेगा तभी दुख निवृत्ति होगी और सुख का जो साधना है उसको अपनाना पड़ेगा तभी वो सुख प्राप्त होगा इसलिए उन्होंने विचार किया इस शरीर में इतना समय में, में सब कुछ किया सारा प्रयत्न किया किंतु सुख नहीं मुझे मिला दुखी क्यों हो रहे विचार किया देखिए भूल होना स्वाभाविक है क्योंकि अपराध किया है तभी शरीर में आए हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है किंतु इस भूल को स्वीकार करके परिमार्जित करना ये श्रेष्ठ माना जाता है भूल तो हम सब लोगों की हुई है इसलिए जन्म हुआ है अब अपराध हम सब लोगों का हुआ है इसलिए जन्म हुआ है बस इतना है महापुरुषों ने वो जो भूल है उसको पहचान लिया और दोबारा वो भूल होने के लिए उसको मौका नहीं दिया अवसर नहीं दिया बस उसी भूल को वही समाप्त कर दिया तभी वो महापुरुष बन गए परमात्मा के साथ एक ही भूत हो गए उसी प्रकार प्रवेश हुआ उस तत्व ने विचार किया इस शरीर में मुझे अभी तक कोई सुख नहीं मिला कारण क्यों है मेरे में क्या दोष है उसके बाद ये सद्गुरु के, सद्गुर के शरण में गए तो सदगुरु के शरण में जाने के बाद गुरु कृपा से चार कृपा होती है ईश्वर कृपा है गुरु कृपा है शास्त्र कृपा है आत्मकृपा ईश्वर कृपा तो है ये स्वस्थ शरीर दे रहे ऐसा माहौल भी दे रहे ईश्वर कृपा ही अर्थात इसका मतलब है प्रारब्ध ईश्वर कृपा का नाम है प्रारब्ध शास्त्र कृपा भी हो रही यहां सत्संग सुन रहे हम लोग विचार भी, भी कर रहे गुरु कृपा भी है तभी शास्त्र सुन रहे हैं जो गुरु कृपा है अवश्य आप शास्त्र सुनेंगे किंतु चौथी जो कृपा है वो कमजोर है आत्मकृपा इसी का मतलब है पुरुषार्थ जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। ठीक है पूर्व जन्म का कर्म प्रतिबंधक कर रहे ये भी एक कारण है किंतु पूर्वजन्म का कर्म यदि प्रतिबंधक यदि कर रहे हैं उस प्रतिबंधक को हटा भी सकते हैं ऐसा नहीं कौन सा प्रतिबंधक जो है जिसको नहीं आप हटा सकते हटा सकते हाँ कुछ तीव्र प्रतिबंधक है उसको भले हटाना सके नहीं तो हटा सकते शास्त्र में बता दिया है भूत प्रतिबंधक है वर्तमान प्रतिबंधक है भविष्यत प्रतिबंधक है तीन माना है भूत प्रतिबंधक मतलब अब ये जो साधना कर रहे वेदांत श्रवण कर रहे उससे पूर्व अवस्था में कोई ऐसी वस्तु है वो बार बार व्यवधान कर रहे जैसा मान लीजिए कोई पहले ग्रह देता बाद में ग्रस्त को त्याग करके साधना में लग गए और साधना में जितना भी जो साधना कर रहे हैं पूर्व में कोई ऐसी वस्तु है उसके में मन में बार बार आ रहा है चिंतन आ रहा है पूर्वाश्रम का तो वो उसका साधना पूर्ण होने नहीं देंगे पंचदश में वहां बहिंस का दृष्टान्त दिया है उसको भी आप हटा सकते हैं भूत प्रतिबंधक ऋषिको कहते भूत प्रतिबंधक जैसे ऋषिकेश में एक संत थे अच्छे संत वाले बड़े सर्विस भी करते थे ने में विवाह भी हो गया था बाद में पड़े भी थे एक दिन बैठ के चुपचाप आंसू बनाकर बहुत साल हो गए मैंने पूछा स्वामी जी क्या हुआ पहले बताया नहीं बाद में थोड़े समय में बोलते मेरी एक बच्ची थी उसका याद आ गया अब ये प्रतिबंधक है इसको कहते हैं भूत प्रतिबंधक पूर्व आश्रम का कुछ याद आ जाता है हां उसको आप विचार के द्वारा साधना के द्वारा हटा सकते हैं। यदि उसको बड़ोतरे देने पर और धीरे धीरे आपको नीचे के ओर ले जाएंगे और वर्तमान प्रतिबंधक भी चार माना है अन्यथा शास्त्र गारंटी दे रहे आप सुनते ही आपको ज्ञान होता है वेदांत का उद्घोष है श्वेत केतु ने देके नौ बार सुना छांदोज्य उपनिषद में नौ बार में उसको ज्ञान हो गया नौ बार उपदेश किया पिता ने नौ बार में ज्ञान हो गया हम लोग कितने बार सुन रहे व्यर्थ नहीं है मत सोचे ये भी आगे बढ़ रहे कि तो ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ प्रतिबंधक पड़ा है तो वर्तमान प्रतिबंधक में सबसे प्रधान माना है विषयाशक्ति विषयों में आसक्ति है हम श्रवण तो कर रहे वेदांत का विचार भी कर रहे वो विषय है भूत के सा, समान सामने के खड़े हो रहे वो आपको टिकने नहीं दे रहे तो विषय आसक्ति है उस प्रतिबंधक को भी आप हटा सकते कैसा विषय शु दोष दर्शनम पंचदशिकार बता रहे विषयों में दोष देख लीजिए देखिए दोष इसलिए है किसी को गिराने के लिए नहीं यदि ऐसा देखते हैं अनर्थ कर रहे हैं इस ये दोष इसलिए देख रहे हैं अपने को बचाने के लिए जैसा मान लीजिए किसी को मिठाई पसंद है उदाहरण के रसगुल्ला ही मान लीजिए रसगुल्ला बहुत अच्छा है और एक दिन आप विचार कर दीजिए रसगुल्ला खाने से पहले वो रसगुल्ला किसने बनाया बनाने वाले ने ठीक से हाथ धोया क्या नहीं सौज गया उससे हाथ ठीक धोया क्या नहीं अथवा काशी में यदि पान खाते हैं मुंह में हाथ भी डालते हैं वो हाथ धोया है क्या नहीं ये सारा विचार कर दीजिए उस दिन आप खाएंगे नहीं क्योंकि उसमें दोष दृष्टि आ गयी वैसे ही जहां अत्यधिक ज्यादा लगाव है उसमें दोष देखना चाहिए किसी में भी हो ये नहीं दोष उसको हटाने के लिए वहां से हम लोग दूर होने के लिए तो विषयों में दोष देखने से धीरे धीरे विषयासक्ति आपको उस आत्मा आत्माशक्ति की ओर ले जाती है और दूसरा है बुद्धिमान्यतः ये वर्तमान प्रतिबंधक है बुद्धिमान्यता मतलब किसी किसी की बुद्धि कुशाग्र बुद्धि होती है तत्व को ठीक ठीक से ग्रहण कर सकते और किसी की जो बुद्धि है मंद बुद्धि होती है जय शरी के छांदों के उपनिषद के आठवें अध्याय में ब्रह्मा जी के पास विरोचन और इंद्र दोनों गए थे शिष्य बन के वो भी कितना 32 साल तक वहां ब्रह्मचर्य ने किया ऐसा नहीं 32 साल सेवा किया असुरों का राजा है विरोचन और देवताओं का राजा इंद्र वहां सेवा करते रहे क्योंकि शास्त्र में बता दिया है विद्या तीन से प्राप्त आप कर सकते हैं सेवा सेवा से और धन से तीसरा है विद्या विद्या के द्वारा कुछ विद्या दिया दूसरी विद्या ग्रहण किया सेवके द्वारा प्राप्त होने वाली विद्या सबसे श्रेष्ठ माना है जैसा राजा देके धन देकर वहां विद्या प्राप्त करता था सेवा भी करते थे तो इसलिए जो बुद्धिमान देता है वो भी ठीक ठीक थी ग्रहण नहीं कर सकते प्रजापति ने वहां तत्व का उपदेश किया है ये दक्षिणाक्षी पुरुषो दृश्य थे बत्तीस साल के बाद ये दाए आंख में जो पुरुष देख रहे वही परमात्मा है और उसका आगे लक्षण भी बता दिया विचरो अमृतो करके अर्थात वो बुढ़ापे से रहित अमृत है व्यापक है सब कुछ बता दिया और उसको परीक्षा करने के लिए सकोरा में देखो बता दिया इंद्र ने भी देखा विरोचन में देखा बस यही ब्रह्मा है तो विरोचन ने सोचा ये श्री रहे सकोरे में कौन छाया दिख रही है आपकी बस उसी को ही मान लिया इंद्र ने भी मान लिया दोनों वहां से निकल पड़े बत्तीस साल के बाद जाते हुए प्रजापति ने वहां से चेतावनी दिया देखो मैंने जो उपदेश दिया हूं ये ठीक ठीक से नहीं यदि पहचाने पश्चात आप करना पड़ेगा इंद्र बुद्धि मानते विचार करते गए ये जो सकोर में छाया दिख रही वो आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि लक्षण है विजरो अमृतो बता ये लक्षण इसमें नहीं घट रहे इसे कोई अलग वापस गए और विरोचन ने शरीर को ही मान ले शिव को कहते बुद्धिमान देता दूसरा है विषय आसक्ति और बुद्धिमान देता दूसरा तीसरा है दुराग्रह मनुष्य के अंदर एक दुराग्रह बड़ा है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है शास्त्र और महापुरुष बार बार बता रहे तुम जीव नहीं हो तुम किसी के पुत्र नहीं हो भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना जायतेम्रियते कटुपनिषद में यमराज बोल रहे हैं ना जायतेमृत करके किंतु सुनते हैं हम विश्वास नहीं करते चलो अनुभव ना हो रहे अलग बात है वो दूर की बात है शास्त्र बता रहे हैं, महापुरुष बता रहे उनमें हम दृढ़ विश्वास नहीं करते कोई साइंटिस्ट ने कहा दिया आंख बंद कर हम विश्वास करते हैं कोई विदेश ने कहा दिया उसमें विश्वास करते हमारे ऋषि मनि इतने निकम हमारा शास्त्र इतना उपेक्षणीय उसमें विश्वास नहीं करते भले अनुभव ना हो शास्त्र कह रहे कभी गलत नहीं हो सकते इसको लेकर अपने ही दार्शनिक में कुछ है जीव और ब्रह्म कैसा एक हो सकता तीनों कालों में नहीं बड़े बड़े विचारकों ने भेद सिप्त किया हम लोग तो मंद बुद्धि है बड़े बड़े विचारक आचार्यों ने श्रुति को किनारा करना श्रुति है माता है उसका वचन को यदि किनारे करे ये अनुचित है अनुभव नहीं होना जैसे कोई माता जी अपने बच्चे को समझ समझा रही है बच्चे को समझने भले ना आ रहे किंतु तो माता जी जो कह रहे वो ठीक कह रहे गलत नहीं कह रहे इतना तो विश्वास करो फ्रुति तो एक नहीं हजारों माताओं से श्रेष्ठ है भगवान बाश्य कार्य को कहा ना पड़ा क्योंकि एक माता का ऋण चिकाना मुश्किल है पिता का तो चुका सकते किंतु जो श्रुति माता है वो हजारों माताओं से श्रेष्ठ है क्योंकि तो सारा बंधन से आपको निवृत्ति करवा रहे परमात्मा का बोध करवा रहे तो इसलिए ये चौथा प्रतिबंधक है दुराग्रह शास्त्र और महापुरुष बार बार समझाने पर भी मानने के लिए तैयार नहीं बस मान के बैठा है मेरा जन्म हुआ है बस मेरी मृत्यु होगी ये दुराग्रह है चौथा माना है अभिनिवेश अभिनिवेश का विषय में पहले एक दिन बताया था जन्म जन्मांतर से आ रहे मेरी मृत्यु होगी करके ये अभिनिवेश पांच दोष दोश्मा, चार दोष माना है शक्ति है बुद्धिमान जाता है दुराग्रह और अभिनिवेश इनको भी आप हटा सकते हैं विचार के द्वारा चिंतन के द्वारा साधना के द्वारा सत्संग से आप हटा सकते हैं तो ये वर्तमान हो गए चार प्रतिबंधक और एक भविष्यत प्रतिबंधक माना जाता है ये हमारे हाथ में नहीं ये तो परमात्मा के हाथ में प्रारब्ध को लेकर इसलिए यहां विचार किया उस पुरुष ने गुरु की कृपा से शास्त्र कृपा से ईश्वर कृपा से खूब विचार किया कि शरीर में प्रवेश होने के बाद मुझे क्या हुआ मैं तो व्यापक था इधर उधर भटक रहा था खूब विचार किया और मेरे से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं ये तो दीक रहे ये केवल उपाधि मात्र के है मेरे सत्य के द्वारा ही भान हो रहे जैसा आप सुसुप्न में सो जाते हैं अथवा समाधि में ध्यानस्त हो जाते हैं क्या आपसे अधिक तो वहां कुछ है कुछ नहीं आपका मतलब वहां शरीर नहीं लेना शरीर के अंदर बैठ करके बाहर भी सबको प्रकाशित कर वो तत्व लेना तो इसी प्रकार उसने भी खूब विचार किया मेरे से कोई दूसरा है नहीं इस प्रकार विचार करते करते उन्होंने मैं कौन हूं इस शरीर में मेरा अस्तित्व क्या है और शरीर क्या है शरीर मैं हो सकता हूं अथवा शरीर मेरे से भिन्न है खूब विचार किया अपने आप नहीं, गुरु के शरण में जाके श्रवण किया उसके बाद ऐसा करते करते उसके मन में आ गया मैं तो स्वरूप हूं मैं परमात्मा स्वरूप हूं परमात्मा से मैं भिन्न नहीं हूं इसलिए हम बता रहे सुति सवेव पुरुषम ब्रह्म इस प्रकार विचार करते करते कुछ ने जो व्यापक तत्व है सर्वत्र विद्यमान है उसको देखा अर्थात अनुभव किया मैं तो इस शरीर में आके परिचिन्न हुआ हूं वास्तव में मैं परिचिन्न नहीं हूं मैं राग द्वेशादि से रहित हूं मैं सात अवस्था से रहित हूं मैं तो पर्रह्म स्वरूप हूं मैं व्यापक हूं इस प्रकार देखा इस प्रकार उसने उस पुरुष को पूर्ण ब्रह्म रूप से अनुभव किया पूर्णो पूर्णोहम पूर्णोह अपूर्ण है नहीं हम पूर्ण हैं इस प्रकार उसका मोहनिवृत्त हो गया विचार के द्वारा उसके बाद वो जीव रूप से सबके भीतर रहने वाला मैं हूं केवल उपाधि के कारण जीव बन गया और ये सारा जगत है इदम है मैं उनको देखने वाला हूं उनको प्रत्यक्ष करने वाला इस प्रकार साक्षात् अपरोक्ष रूप से उन्होंने देखा देखिए ब्रह्मा है साक्षात अपरोक्ष कहा गया साक्षात अपरोक्ष है अर्थात वो स्वयं प्रकाश है इसलिए सबको ये अंदर रहने वाला तत्व ने देखने से उशि का नाम एक पड़ा इदिंद्र नाम पड़ा उसी को ही स्मृति बता रहे चौदवें मंत्र में इस खंड के अंतिम मंत्र है अध्याय का तस्मादींद्रो नाम इंद्रो वै नाम तम इंद्र संतम तम इत्याचक्षते परोक्षेन। इसलिए उस परमेश्वर का एक नाम है इद्र कहते हैं इदंद्रा कहते है शकलं। शकलं पश्यति सकल इदम सकल पश्यति इदम शब्द कहते हैं बाह्य पदार्थों को दृश्य पदार्थ को दो होता है एक इदम एक अहम ये शर्य के महर जो होता है उसमें अस्थि अस्थि प्रयोग करते हैं और अंदर आने पर अब अश्मी व्यवहार होता है इसलिए ये सारा जो जगत है उसको इदम रूप से उन्होंने देखा अरे तो मैं तो है नहीं नहीं ये ये मेरे में कल्पित है मेरा स्वरूप नहीं है इसलिए पश्यति इति इदम्द्र तो ईद्र मतलब ये सारा दृश्य पदार्थों को इदम रूप से देखा हिंदी में बोलते हैं यहा वहा कहते बाहर का, का पदार्थ में होता है अंदर में मई प्रयोग होता है तो इसलिए इदम रूप से देखने के कारण देखने का मतलब ये नहीं आंख से नहीं देखना जो भी दृश्य पदार्थ है उसको मैं सत्ता दे रहा हूं मैं प्रकाशित कर रहा हूं इस प्रकार प्रकाशित किया इसलिए उसका नाम है इद्रा नाम हो गया तो इद्रा नाम होने पर भी ये इद्रा है परमात्मा का नाम है नया नाम है नया तो नहीं स्तुति में जो बता दिया हम लोग पहले नया सुन रहे जैसे कल भी गया मिश्र ब्रह्मा पंचदशी में तो मिश्र भी एक नया ब्रह्मा हो गया मिश्र का मतलब सोपादिक ब्रह्मा अर्थात उपाधि जो मिश्रित हो गया उस ब्रह्मा का नाम है मिश्र ब्रह्मा तो वैसे ही इस ब्रह्म ब्रह्मा का एक नाम है इदन ये अप्रसिद्ध जैसा देकर है किंतु श्रुति में प्रसिद्ध है क्योंकि सारे जगत को इदम रूप से देखने के कारण उस ब्रह्म का नाम है इद्रा हो गया किंतु परोक्ष रूपेण दो होता है एक अपरोक्ष और एक परोक्ष होता है परोक्ष कहते हैं जो दूर वस्तु है शब्दादियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो परोक्ष कहते हैं जैसा बद्रीनाथ का वर्णन कर रहे बद्रीनाथ ऐसा है उधर नदी है मंदिर है करके ज्ञान तो हो गया ये जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं और जिस प्रमाण के द्वारा आप अनुभव करते हैं इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान जैसे सत्संग में हम बैठे हैं एक दूसरे को देख रहे प्रत्यक्ष है नेत्र और अंतकरण के द्वारा ज्ञान हो रहा है, केवल आंख से नहीं आंक और मन दो मिलकर के ज्ञान करवा रहे तो ये प्रत्यक्ष कहते हैं और एक होता है अपरोक्ष बिना वृत्ति से वहां कोई वृत्ति की आवश्यकता नहीं ये जो बाह्य पदार्थ हम इधर देख रहे हैं मईक है सत्संग है सब इसको देखने के लिए आपको आंख खुलनी पड़ेगी आंख बंद करके आप नहीं देख सकते और मन को भी वहां लगाना पड़ेगा मन को इधर उधर हटाने पर भी आप नहीं देख सकते दोनों आवश्यकता प्रत्यक्ष करने के लिए किंतु अपरोक्ष करना है अब आंख बंद करके बैठे हैं चुपचाप कोई चिंतन कर रहे दूसरा कोई पूछ रहे अंधेरे में एक कौन है आप तो बोलते मैं ही हूं क्या वहां आंख खोल करके थोड़ा बोल रहे हैं मन नहीं लगा रहे सीधा बता रहे आप मई हूं बिना प्रमाण से अब बता रहे वहां प्रकाश भी नहीं है कोई अब दीपक भी नहीं जला रहे अंधकार में बैठे हैं सीधा बता रहे वो अपरोक्ष हो गया इसलिए परमात्मा है अपरोक्ष रूप से इद्र है और परोक्ष रूप से उसको इंद्र कहा दिया क्योंकि स्ति बता रहे परोक्ष प्रिय इव ही देव देवतों को परोक्ष नाम अच्छा लगता है लोक में भी देखिए एक प्रसिद्ध नाम होता है एक और दूसरा नाम रख जैसा नाम रख दीजिए नीलकंठ किसी का और उसका नाम नील कहा दिया देवदत्त नाम है दत्त नाम बोल दिया तो ये जो परोक्ष नाम है मनुष्य को भी प्रिय है जैसा भगवान कृष्ण क्रिस्न, काना कृष्ण को बोलते काना काना नाम उनका प्रिय है तो वैसे ही देवताओं को परोक्ष नाम प्रिय होता है इसलिए बता रहे परोक्ष प्रिय ही देव परोक्ष प्रिय जैसा ही देवता है तो इस प्रकार यह जो प्रथम अध्याय में तीन खंड में श्रुति ने ये बता दिया हमारे सामने एक चित्रण रख दिया स्पष्ट करके क्रमबद्ध ऐसा नहीं जैसा को एक बच्चे के सामने अध्यापक एक एक करके बताता है सुलझा हुआ उलझा हुआ नहीं दो होता है एक सुलझा हुआ एक उलझा हुआ तो उलझा हुआ स्वयं उलझ गया दूसरे को भी उलझ देता है तो सुलझा हुआ है वो उलझा हुआ को भी सुलझा हो में डालता है ऐसे ही यहां श्रुति एक एक करके सृष्टि से लेकर यहां तक धीरे धीरे धीरे तक यहां तक पहुंचा दिया देखिए पहले भी परमात्मा एक ही था बाद में उन्होंने सृष्टि की सृष्टि करने के बाद एक एक करके प्रवेश भी किया प्रवेश करने के बाद पुनः उन्होंने विचार किया विचार करके अपने आप को पहचान लिया कुछ परब्रह्मा परमात्मा को इसे श्रुति ये समझा रही है परमात्मा और जीव दो नहीं है ये की है यदि एक ही है इतना लंबा चौड़ा क्यों बता दिया सीधा बताना चाहिए सीधा बताएंगे तो व्यक्ति स्वीकार नहीं करेंगे दीक रहे जगत भान हो रहे भेद भान हो रहे इसलिए भेद में रहते हुए द्वैत में रहते हुए द्वैत को रक्षा करते हुए आपको अद्वैत में लेके जाना धीरे धीरे इसलिए जो दीक रहे उसको वैसा ही समझा दिया और उसी प्रकार से ले गए तो इसलिए श्रुति के द्वारा ये सिद्ध होता है तत्व एक है सभी के अंदर दो तत्व नहीं तो विचार करके जितना संभव है उतना विचार करना चाहिए तो विचार करके उस तत्व को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए देखिए तत्व को जानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं उसमें जो प्रतिबंधक है कल ही बताया था काम क्रोध आदि उनको हटाने के लिए साधना है तत्व को जानने के लिए कोई भी साधना नहीं है तो प्राप्त है वो प्राप्त को साधना जो प्राप्त है उसके लिए कोई साधना नहीं और साधना से ये उसको प्राप्त मानेंगे वो साध्य हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा इसलिए जो जितने भी हमारे अंदर शत्रु बैठे हैं हम बोलते हैं बाहर के शत्रु है अरे बाहर का शत्रु तो इतना बुरा नहीं है क्योंकि आप वहां से दूसरी जगह जा सकते हैं। ज्यादा ही नहीं तंग करेंगे तो चलो वो मकान छोड़ दिया दूसरा मकान खरीद कर दिया किंतु तो अंदर के मकान में बैठे हुए शत्रु तंग करेंगे तो कहां जाएंगे आप अब जहां जाएंगे वो पीछे छोड़ेंगे नहीं इसलिए जो छह रीपो है उनको विनाश करने के लिए उनको दबाने के लिए साधना है तो साधना के साथ विचार करते करते वो जो तत्व है परमात्मा उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए आप लोग तत्पर है इसलिए जो प्रेमपुरी आध्यात्मिक केंद्र है ये धन्य का पात्र है मुंबई जैसा नगर में भी वैसे जो कर रहे हैं यहां के जो ट्रस्टी लोग सब लोग लगे हैं वो भी कोई पुण्यवानी है क्योंकि दूसरे को पुण्य कार्य में लगाना भी कोई कम नहीं शास्त्र में माना है माने ना माने कहने का उनका काम है इसलिए मनुष्य शरीर मिला है हमारा लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य को सामने रखते हुए अब सारे व्यवहार कर दीजिए व्यवहार में कोई प्रतिबंधक नहीं कर्तव्य रूप से करिए मोह से नहीं अभिमान से नहीं अधिकार जमा करके नहीं ये मेरा कर्तव्य है इस दृष्टि करते करते हम उस तत्व में क्यों नहीं उपस्थित होंगे हई ये एक दिन वो अनुभव में आएंगे इतना कहता हुआ ये मेरे वाणी परमात्मा के और महापुरुषों के द्वारा मैं अर्पण करता हूं ओं पूर्णमद पूर्णमद पूर्णात्दच्य पूर्णशा पूर्णमाध पूर्णमेवशिष्य ओं शा शाते शाते